का तिलस्म एक वक्त का किस्सा है वहाँ एक गरीब लड़की थी जिसका नाम था इसाबेल जो अपने मालिक के लिए गायें चराती थी इसाबेल का ना तो कोई दोस्त था ना खराना पर वो अपने काम में बहुत काबिल थी वो हर शहर को जानने के लिए बेताब रहती अचानक उसने एक इंसान जैसी कराहट सुनी ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता और हिच कीचाते हुए आवाज की जानी पड़ी। ओ या खुदा शेर। इस्साबल बहुत डर गई क्योंकि उसने इतने करीब से कभी एक शेर को नहीं देखा था। पर जल्दी ही उसे ही ये इल्म हो गया कि शेर की टांग एक दरख्त की जड़ में फंसी हुई है। उसे उसके लिए बहुत दुख हुआ। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता औ आहिस्ता आहिस्ता और संभालकर उसने जड़ें अलग की। शेर की टांगों को आजाद करते हुए, आजाद शेर अब बहुत जोर सी दहाड़ा। इज़ाबेल इस दहाड़ से डर गई। मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। शेर ने अपने पंजे की तरफ देखा और इज़ाबेल की तरफ बढ़ा और उसका हाथ अपनी लंबी खुरदरी ज़बान से चाटा। इसाबेल एक पल के लिए तो सकते में आ गई और फिर काफी हिम्मत जुटाकर उसने अपना हाथ शेर के हाथ पर रखा उसे सहलाते हुए। शेर चुपचाप खड़ा रहा। अचानक एक का खुशी का एहसास उसके दिल में भर गया और वो खुशी से मुस्कुराई। पर अचानक शेर आसमान की तरफ मुड़ा। सूरज ओरुभ हो रहा था। उसने इज़ाबे� तुम कहां जा रहे हो? इसअबेल अपने नए मिले दोस्त को दौरत देखकर हैरान रह गई और उसके पीछे भागने का फैसला किया। हे, वापस आओ! जब वो उसके पीछे भागी, वो जंगल में दाखिल हो गई और शेर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। जंगल घना था और हरे बड़े-बड़े पत्तों वाले दरवाजों से भरा पड़ा था। � وہ چلتی گئی اور شیر کو پکارتی گئی دوست شیر دوست تم کہا ہو پر شیر کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا اچانک اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان راستے پر چلا آ رہا تھا اچانک وہ ایک بڑے پتھر کے پیچھے غائب ہو گیا وہ کون ہے؟ ایزابیل بھاگی اور اس نے پتھروں کے پیچھے دیکھا پر وہاں کوئی نہیں تھا ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे अपनी आँखों से देखा था। उसने सोचा और फिर पत्थर हटाने का फैसला किया। पर मैं कैसे इन पत्थरों को एक तरफ हटाऊं? ये सोचते हुए उसने गरीब के दरक पर टेक लगाई और तिलस्मी तरीके से पत्थर एक तरफ हट गया। उसने देखा कि उसके दाखिल होने के लिए वहाँ एक रास्ता है खिताब होकर वो अंदर घुसी और जब वो दूसरी तरफ बाहर निकली उसने एक इतना खूबसूरत घर देखा जिसने उसे हैरत में डाल दिया वाह कितना खूबसूरत आशियाना है पता नहीं यहां कौन रहता है वो घर में दाखिल हुई अंदर से घर और भी खूबसूरत था उससे कहीं ज्यादा जितना वो बाहर से था सजी हुई दीवारें जिन पर खूबसूरत पर्दे लगे थे और इतने उम्दा शमादान जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे आ, ये तो ख्वाब की तरह है अचानक किसी ने पीछे से पुकारा हेलो वो मुड़ी और उसने उसी खूबसूरत नौजवान को देखा जिसे उसने जंगल में देखा था ओह आदाब उम माफ करना मैं बस मैं दोस्त को ढूंढ रही थी क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो जनाब मेरा नाम यूजीन है और तुम मुझे जानती हो हम पहले मिल चुके हैं मेरे ख्याल से नहीं मैं वही शेर हूं जिसकी तुमने खिदमत की थी रुको क्या तुम शेर आ... मुझे इल्म है तुम क्या सोच रही हो यह एक लंबी दास्तान है मैं कभी एक बड़ी सल्तनत का शहजादा हुआ करता था और सल्तनत के लोग मुझसे बेनतिहा मोहब्बत करते थे। ये हम आपको ए, पसंद करते हैं। एक दिन जब मैं घोड़े पर सवार जंगल में जा रहा था, मेरा सामना एक सोए हुए दयो से हुआ। मेरे घोड़े के जोर से हिनहिनाने से सोए हुए दयो की नींद में खलल पड़ गई और वो गुस्� तुमने मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कैसे की मैं इस घोड़े को चबा जाऊंगा पर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा <laughs> तुम सोचते हो कि तुम मुझ से लड़ पाओगे मैं जानता हूं मैं बुजदिल नहीं हूं मैं जानता हूं लड़ने से पहले मैं खुद को तुम्हारे सुरपुरत नहीं करूंगा अगर तुमने मेरे घोड़े को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो तुम्हें पहले मुझ से लड़ना होगा जानते हो मेरी नींद अधूरी है मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं वापस सो बजाए तुम से लड़ने के पर तुमने मुझे ललकारा है तो मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा उसने क्या किया खैर उसने मुझ पर एक तिलिस् नाजिल किया और तब से मैं सूरज गुरूप होने तक शेर की शक्ल इख्तियार कर लेता हूं और उसके बाद ही मैं इंसानी वजूद में वापस आता हूं मैं अपने घर नहीं गया नहीं इतने लंबे अरसे तक अपने वाले से मिला क्योंकि मुझे डर था कि वो मुझे इस शक्ल में देखकर बहुत गमजदा हो जाएंगे मुझे बहुत अफसोस है यूजीन क्या किसी तरह ये बद्दुआ खारिज की जा सकती है हाँ सिर्फ एक ही तरीका है कि एक मलिका के सिर के बालों की एक लट लाई जाए और उन जुल्फों से एक मैं एक शहर से दूसरे शहर जाऊंगी, बादशाहों और मलिकाओं के दरवाजे खटखटाऊंगी और ये पोखता करूंगी कि मलिका की जुल्फो की एक लट लेकर आऊं। तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाओगी? क्योंकि तुम ही मेरे एक दोस्त हो जो मेरी जिंदगी में मुझे हासिल हुए हो और मैंने ये सुना है कि दोस्त एक � یہ وہ شہر جانب نکل پڑی وہ بازار میں کھڑی ہوئی اور چلانے لگی ایک خادمہ کو نوکری دو مجھے کون خادمہ بنا کر رکھے گا؟ وہ خادمہ بننے کے لیے بہت خوبصورت ہے وہ بہت ہے انام لوگوں کی کے بیچ کھڑی تی بادشاہ کی بیٹی کی خادمہ جس نے ہماری ایزابیل کی آواز سنی تم باشا کے محل میں کام کرنا چاہتی ہو وہاں برتن ساف کرنے والی کی ضرورت ہے ایزابیل سمجھ گئی کہ یہی ایک لوتا موقع ہے اگر اسے محل میں کام کرنا ہے اور وہ فوراں مان گئی ہاں میں کوئی بھی کام کروں گی پھر میرے ساتھ آؤ اس خادیما نے ایزابیل کے بال اچھی سے بنائے اور اسے بہت ہی ہوشیار اور صاف سترا بنایا اور ہر ایک نے اسے سراحا اور اس کی تعریف کی देखो तो इसके बाल कितने खूबसूरत हैं तो शहजादी से भी खूबसूरत दिख रही है आखिर बात मलिका के तक पहुंची और को तलब किया गया मलिका लिया? क्या आपने मुझे तलब किया मलिका ने गौर किया कि कितनी से ने अपने बाल हैं मुझे बहुत पसंद है जिस तरह से तुमने अपने इतनी तरतीब से सवारे हैं आज के बाद से तुम्हें और बावर्ची खाने में काम करने की कोई जरूरत नहीं। तुम रोज मेरे बालों में कंघी करोगी और मेरे बाल सवारोगी। इससे पहले इज़ाबिल इतनी खुश कभी नहीं थी। उसे वो मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। ये मेरी खुश किस्मती होगी मलिकायालिया? मलिका के बाल बहुत लंबे और घने थे और वो सूरज दिन बीते गए और इस तरह हफ्ते भी और मलीका जल्दी ही इसाबेल को बहुत पसंद करने लगी एक दिन इसाबेल ने अपना पूरा हौसला जुटाया और मलीका से पूछा मलीका यालिया क्या मैं गुजारिश कर सकती हूँ? बेशक तुम मांग सकती हो इसाबेल क्या मैं आपकी लंबी मोटी लटों में से एक काट सकती हूं <laughs> बस इतनी सी बात इज़ाबेल। ओ, क्यों नहीं हाँ। इज़ाबेल ने रात दिन लगा दी उन लटों के बालों से कपड़ा बुनते हुए। जब आखिर में उसने ये पूरा कर लिया तो कपड़ा लेकर यूजीन के पास पहुंच गई। ये तैयार है। अब मुझे बताओ कि मैं इन जनाब दयों को कहाँ मिल सकती हूँ? मैं देखने को बेताब ह� पर इस बात का ध्यान रखना कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए जोर से चिल्लाना वरना वो तुम पर टूट पड़ेगा और तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तुम फिक्र मत करो यूजीन। जब वो जंगल में दयों के छिपे हुए मुकाम पर पहुंची, इसा बिल्ले दयों को पुकारा। जनाब दयों, सलाम। किसकी हिम्मत हुई मेरे घर में क ایک کپڑا جو ملکا کی زلفوں سے بنایا گیا ہے دیو فوراً اپنی غار سے باہر آیا اور ایزابیل سے وہ کپڑا لی لیا مجھے یہ پسند آیا شکریا. مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس کے بدلے میں ضرور کچھ چاہیے ہوگا ہاں <laughs> جناب دیو مہربانی کر کے وہ بدوہ خارج کر دیجئے جو یوجین پر نازل کی تھی اب یہ یوجین بھلا کون ہے शेर दरख्त के पीछे से निकल कर आया। ओ मैं हूँ, ओ वो जिसे मुझसे लड़ना था। माफ करना उस वक्त मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था कि तुम्हें आ, आ, आ, शेर में बदल दूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमने मुझे शेर बना दिया क्योंकि तुम्हारा मूड अच्छा नहीं था? ओ, हाँ, ये सही कह लोगों अब माजी में मत जाओ। अम्म सुनिया जनाब दयो, क्या आप ये बद्दुआ खारिज कर सकते हैं? मैं ये कर सकता हूँ असल में वही कर सकता हूँ। बस कहो मैं अब शेर बने रहना नहीं चाहता अपनी बाकी की जिंदगी। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे बस यही करना था। जैसा कि मैंने कहा मैं खराब मूड में था। य� अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी बस शेर बनकर ही नहीं रहना चाहता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, वो फौरन ही अपनी इंसानी वजूद में तब्दील हो गया। देख लिया तुमने? ये तो बहुत आसान था। हाँ, बहुत आसान था। ठीक है। मुझे सोने की ज़रूरत है। अलविदा। अलविदा जनाब दयो। जब दयो अपनी घार और उसे आगोश मिलिया। मेरी प्यारी इज़ाबल, जो तुमने मेरे लिए किया है उसने मेरे दिल को छू लिया है। कोई भी इतनी दूर नहीं जा सकता था मुझे बद्दुआ से निजात दिलाने के लिए। इसके बदले मैं तुमसे निकाह में तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। अ, पर यूज़ीन, मैं एक मामूली इंसान हूँ � योजीन इज़ाबल को उसी मलिका के महल मिले गया, जिससे उसने बालों की एक लट ली थी। वो हैरतज़दा हो गई, और उसने उसे बताया कि ये वही महल है, जहां से उसने बालों की लट ली थी। ये मेरी वालिदा के बाल थे, जिससे कपड़ा बनाया गया था। ये बहुत शानदार है। चलो, फौरन उनसे चलकर मिलते हैं, और सब कुछ बयां करते हैं। باشا اور ملیکہ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ ان کا ایک عرصے سے کھویا ہوا بیٹا تھا شہزادی نے ایزابیل سے ان کا تعریف کرایا اور سب تفصیل سے بتایا اور اس نے ان سے نکاح کرنے کے لیے اپنے خواہش بھی ظاہر کی اوہ مجھے اس سے تمہاری دلھن قبول کر کے بہت خوشی ہوگی یہ بہت ہی عجیم لڑکی ہے ملیکہ نے ایزابیل کو آگوش ملیا اور جلد ہی شان و شوقت سے ایک نکاح ہوا ی اور وہ ایک عالی شان زندگی چیئے اس نے حکومت چلانے کے لیے یوجین کی مدد کی کیونکہ اس کی اشتیاق مندی ہمیشہ اس کی مدد کرتی سلطنت کے مسئلوں کا ماخل حل دھوننے اور بخوبی لوگوں کی مدد کرنے میں اس لیے کسی نے صحیح کہا ہے کہ جو ضرورت کے وقت کام آئے وہی سچا دوست کہلائے